हो दुखी हो रहा है इसका मतलब है कुछ हानि देख रहा है वो और हानि देख रहा है इसका मतलब है वो न्याय को पूरी तरह देख नहीं पा रहा है वो ईश्वर की न्यायकारिता को पूरा स्वीकार करने की ये कसौटी है कि ऐसी स्थितियों में हम अपने को व्यवस्थित रखें दुखी हो गए हैं तो शीघ्र ही उसको संभाल लें अपने को ये ईश्वर की न्यायकारिता का व्यवहार में प्रयोग और यही ईश्वर की सच्ची स्थिति है ईश्वर को सच्चा जब हम मान लेते हैं तब की स्थिति है अंतर यात्रा में आपने अपने बहुत से स्थल देखे होंगे और और जितना देखेंगे ऐसे बहुत बहुत स्थल मिलेंगे पिछले जो हो चुके हैं उनको भी हम निपटा सकते हैं इसी शैली से और आगे जो भविष्य में जीवन में हमारे आने वाले हैं होते रहेंगे उनको उसी समय हम संभाल सकते हैं अंतर यात्रा में इस आध्यात्मिक यात्रा में इस बिंदु को ईश्वर को साथ लेके चलना आगे तक पढ़ने के लिए आवश्यक है जो इन स्थलों पर ईश्वर को छोड़ देते हैं वो उतने तटस्थ नहीं रह सकते जितने कि ईश्वर को मानने वाला रह सकता है वो भले ही कहता रहे कि कोई बात नहीं लेकिन अंतर पड़ेगा उसको एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार पड़ेगा सामर्थ्य अधिक है सहन कर लिया उसने धन खर्च हो गया फिर भी दिक्कत नहीं आई क्योंकि अधिक धन है सामर्थ्य है कुछ समय चलेगा अधिक समय नहीं चलेगा ये स्थितियां बिगड़ेंगी इसलिए इस पूरी स्थिति तक पहुंचने में ईश्वर की सहायता इस रूप में हमें लेनी होती है ऐसा हमें प्रयोग करना पड़ता है परमात्मा से प्रार्थना करेंगे मैं आपकी न्यायकारिता को इस स्तर पर मन में बनाए रखूं ओम के उच्चारण के साथ ये भावना रखेंगे अंतर्मुखी बने रहें दृष्टि नीचे रखें और मौन का पालन करते हुए आगे के लिए प्रस्थान करेंगे ओम शब